अयोगेयुझनम योगस्म अयुजय अथम हिवा प्रियका पिहेतता नु योगि मेह सगछ कियादर्शन दुख अन धृदर्शन तस्मा प्र नैराथ प्रिपा पेश ये नी प्रिय प्रिय प्रिय तो जायते शोक प्रिय जायते ते, तो जाय ते भयम विप्रमुत न शोको कुत भयम् कणहाय जायते शोको तणहाय जाय ते भय तणहाय विपमुत न्य कुतो कु भय चंद्र जाते मनसा चुटो सिया का सोते म है दर्द है हम हैं और तन्हाई जिंदगी टूटा हुआ क्रम है और तन्हाई, कहने को लोग हैं, खुशियां हैं तमन्नाएं हैं न कोई दोस्त न हमदम है और तन्हाई कोई आता है आ रहा है आएगा शायद खूबसूरत या हमें भ्रम है और तन्हाई उनके मिलते ही बिछड़ने की कोई बात करो रात है घिरता हुआ तम है और तन्हाई क्या करें किसको पुकारें और कहां जाएं हम आंख हरे की यहां नम है और तन्हाई आदमी अकेला है और इस अकेलेपन के कारण दो यात्राओं पर आदमी जा सकता है एक यात्रा है समाज की और एक यात्रा है संन्यास की दोनों पैदा होते हैं अकेलेपन से तन्हाई से अकेला आदमी या तो अपने को बुलाने के लिए दूसरों का साथ खोजे दिल खोजे संबंध खोजे घ खोज नाता खोजे पत्नी में पति में बच्चों में मित्रों में परिवार में अपने को डुबा ले भूल जाए कि मैं अकेला तो समाज की यात्रा शुरू हुई लेकिन ऐसे कोई कभी भूल नहीं पाता बार बार तन्हाई उभर उभर के निकलती रहती जगह जगह छेद हो जाती और जगह जगह से दिखाई पड़ता है वो सत्य जिसे हमने झुटलाने की कोशिश की है। लाख पत्नी हो पति हो मित्र हो परिजन हो फिर भी तुम होते तो अकेले ही हो अकेलेपन को इतने जल्दी मिटा देने का कोई उपाय नहीं इतने सस्ते में अकेलापन जाता होता तो आदमी सुखी हो गया होता नहीं जाता है अक्सर तो ऐसा होता है कि भीड़ तुम्हें और भी अकेला कर जाती भीड़ और अकेलेपन को उभार उभार के बताने लगती जितना तुम भुलाने की चेष्टा करते हो उतनी और याद आती तो एक तो समाज संग साथ इनके द्वारा आदमी अपने को बुलाने की कोशिश करता है और दूसरा सन्यास, सन्यास का अर्थ है अकेलेपन को किसी के संग साथ में बुलाना नहीं है बल्कि अकेलेपन को जानना है क्या है अकेलेपन में उतरना है सीढ़िया लगानी है, पहचानना है अपने को कि मैं कौन हूं जो अकेला है और पहचानना है कि ये क्या है जो अकेलापन है जो आदमी इस अकेलेपन को पहचानने चलता है एक दिन पाता है ये अकेलापन कैवल्य है ये अकेला होना हमारा स्वभाव है और इस अकेले होने में कोई पीड़ा नहीं कोई दुख नहीं यह अकेला होना आनंद है ये अकेला होना हमारी स्वतंत्रता है मुक्ति है मोक्ष है। तो समाज और संन्यास दोनों पैदा होते हैं एक ही तत्व से और वो तत्व है तन्हाई अकेलापन एकाकीपन अगर भुलाने की कोशिश की तो भीड़ में खो जाओगे और अपने से दूर और दूर निकलते जाओगे और जितने दूर निकलोगे उतनी पीड़ा बढ़ जाएगी क्योंकि अपने से दूर जाना ही पीड़ा है अगर संन्यास में उतरे अपने एकांत को ध्यान बनाया एकांत एकांत है अकेलापन नहीं एकांत का सौंदर्य है एकांत में कोई पीड़ा नहीं ऐसी तुमने व्याख्या बदली और तुम धीरे धीरे अपने रस में डूबे अपने होने में डूबे तुमने अपने में मजा लिया दूसरे में मजा लेना समाज मिलता कभी नहीं लगता है मिलेगा मिलेगा कोई आता है आ रहा है आएगा शायद खूबसूरत या हमें ब्रह्म है और तन्हाई कोई कभी आता नहीं द्वार खोले तुम बैठे रहते हो कोई कभी आता नहीं आएगा शायद इस आशा में आंखें थक जातीं फूटी हो जाती इस आशा में जीवन चुक जाता मौत आ जाती और कोई नहीं आता और इस आशा में वो परम अवसर चुक जाता है जिसमें तुम अपने भीतर जा सकते थे ख्याल करो अगर तुम्हें अपने साथ आनंद नहीं मिल रहा है तो किसके साथ आनंद मिल सकेगा अगर अपने साथ भी तुम मौज में नहीं हो सकते तो किसके साथ मौज में हो सकोगे और दूसरा जो तुमसे संबंध बनाने आएगा वो भी इसलिए संबंध बनाने आया है कि वो भी अकेलेपन से घबरा रहा है वो भी अकेले में आनंदित नहीं तुम भी अकेले में आनंदित नहीं दो दुखी आदमी अपने अपने से घबरा के एक दूसरे में डूबने की कोशिश कर रहे हैं दुख दुगना हो जाएगा दुगना नहीं अनेक गुना हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा दो दुखी आदमी जोड़ के कैसे सुख पैदा कर सकते दो दुख मिलके सुख बनते हैं ऐसा तुमने कहाँ पढ़ा किस गणित में पढ़ा तुमने गणित ही गलत पढ़ लिया है मगर ये हमारे जीवन का गणित ऐसे हम सोचते हैं तुम अकेले हो तो सोचते हो विवाह कर लो फिर भी दुख तो सोचते हो बेटा पैदा हो जाए फिर भी दुख तो सोचते हो बहु बेटे को मिल जाए फिर भी दुख सोचते हो अब बेटे को बेटा पैदा हो जाए ऐसे चलता दुख घटता नहीं बढ़ता क्योंकि ये जितने लोग बढ़ते जाना रहे हैं ये सब अकेले में दुखी हैं। सन्यास का अर्थ होता है अगर आनंद घट सकता है तो अपने में घट सकता है और कहीं भी नहीं घटेगा ये आज के सूत्र इस संबंध में पहला सूत्र सूत्र के पूर्व वह कथा जहां बुद्ध ने यह सूत्र कहा एक युवक बुद्ध से दीक्षा लेकर संन्यास्त होना चाहता था युवक था अभी बहुत कच्ची उम्र का था जीवन अभी जाना नहीं था लेकिन घर से उब गया था माँ बाप से उग गया था इकलौता बेटा था माँ बाप की मौजूदगी धीरे धीरे उबाने वाली हो गई थी और माँ बाप का बड़ा मोह था युवक पर ऐसा मोह था कि उसे छोड़ते ही नहीं थे एक ही कमरे में सोते थे तीनों एक ही साथ खाना खाते थे एक ही साथ कहीं जाते तो जाते थे थक गया होगा घबरा गया होगा संन्यास में उसे कुछ रस नहीं था लेकिन ये माँ बाप से किसी तरह पिंड छूट जाए और कोई उपाय नहीं दिखता था तो वो बुद्ध के संग में दीक्षित होने की उसने आकांक्षा प्रकट की माँ बाप तो रोने लगे चिल्लाने चीखने लगे ये तो बात ही उन्होंने कहा मत उठाना उनका मोह उससे भारी था लेकिन जितना उनका मोह उतना ही वो भागा भागा रहने लगा जितने जोर से तुम किसी को पकड़ोगे उतना ही वो तुमसे भागने लगेगा आखिर एक रात वो चुपचाप घर से भाग गया दूर कहीं जहां बुद्ध बिहार करते थे उसने जाके दीक्षा भी ले ली भिक्षु हो गया बाप ने बड़ी खोजबीन की सब जगह खोजा फिर उसे याद आया कि वह भिक्षु होने की कभी कभी बात करता था कि संन्यास्त हो जाऊंगा तो वो बुद्ध की तलाश में गया मिल गया बेटा वहां बाप ने तो बहुत रोना रोन धोना किया छाती पीटी -पी, कपड़े फाड़ डाले लोटा जमीन पर लेकिन बेटा जितना बाप रोया चिल्लाया उतना ही मजबूती से जिद बांध लिया कि मैं यहां से जाऊंगा नहीं आखिर कोई और उपाय ना देखकर बाप भी दिक्षु हो गए बेटे को छोड़ तो सत्ता नहीं था तो उसने भी संन्यास ले लिया फिर उसकी पत्नी और बेटे की मां वो कुछ दिन तक तो राह देखी बाप घर लौटा नहीं तो वो उसकी तलाश में निकली उसे भी ख्याल आया कि बेटा कभी कभी तो कहता था भिक्षु हो जाऊंगा कहीं भिक्षु ना हो गया वो वहां पहुंची तो देख के चेक करेगी बेटा ही भिक्षु नहीं हो गया बाप भी भिक्षु हो गया वो बहुत रोई पीटी चिल्लाई लोटी बड़ा शोरगुल मचाया बड़ी भीड़ जमा कर ली बाप तो जाने को राजी था लेकिन वो बेटा कहे कि मैं जान नहीं सकता आखिर कोई उपाय न था तो माँ भी दीक्षित हो गई वो तीनों सन्यासी हो गए अभी सन्यास बड़ा अजीब हुआ बेटे को सन्यास में कोई रखना था घर में विरस था बाप को तो सन्यास से कुछ लेने देना नहीं था वो बेटे का साथ नहीं छोड़ सकता था और स्वभावता पत्नी कहां जाए तो वो भी संन्यास हो गई थी वे तीनों साथ ही साथ बने रहते वे साथ ही साथ डोलते साथ ही साथ बैठते साथ ही साथ भिक्षा को मांगने जाते साथ ही साथ बैठ के गप मारते उनका सन्यास और न सन्यास तो सब बराबर था न ध्यान न धर्म न साधना न कोई सिद्धि इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं था बुद्ध के वचन भी सुनने न जाते बुद्ध को सुनने हजारों मिलों से लोग आते वो वही बुद्ध के पास थे और बुद्ध के वचन सुनने न जाते उन्हें लेने देना क्या था भिक्षु और भिक्षुआ उनसे परेशान होने लगे ये कुछ अजीब सा ही जमघट हो गया इन तीन का इन्होंने तो एक परिवार बना लिया आखिर बात बुद्ध तक पहुंची बुद्ध ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा देखा बुद्ध ने सारी बात साफ हो गई बेटा सिर्फ भागने के लिए संन्यास ले लिया घर में स्वतंत्रता ना थी सभी बेटे स्वतंत्रता चाहते किसी भी की स्वतंत्रता चाहिए तो सन्यास ले लिया था कि इस भांति मुक्त हो जाएगा बाप और मां सिर्फ बेटे के पास ही बने रहे ये सांस कभी छूट ना। इस मोह में हो गए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो ये कैसा सन्यास? सन्यास का अर्थ ही होता है अपने अकेलेपन में रस दूसरे में रस का त्याग अब इस बात को समझना दूसरे में रस के त्याग का अर्थ होता है दूसरे में विरसता का भी त्याग जब तक तुम्हारा दूसरे में रस है या विरस जब तक तुम्हारा दूसरे में लगाव है या दुराव जब तक दूसरे में मोह है या दूसरे में क्रोध तब तक तुम दूसरे से बंधे हो इसलिए तुम्हारे बहुत से सन्यासी जो घरों को छोड़कर भाग गए हैं सन्यास नहीं हो पाए घरों से छोड़ के भाग गए होंगे संन्यास नहीं घटित हुआ है उनका विरथ हो गया है घर से वो परेशान हो गए पत्नी से परेशान बच्चों से परेशान क्रोध में चले गए किसी बोध में नहीं अगर बोध में गए हो तो जाने की जरूरत क्या है क्रोध में ही आदमी भागता है या भय में भागता है बोध में तो भागने की जरूरत नहीं बोध में तो थिर हो जाता है बोध में तो जहां है वही ज्योतिर्मय हो जाता है बोध में तो जहां है वहीं चिनमे की वर्षा हो जाती है बोध में फिर क्या पहाड़ और क्या बाजार क्या घर और क्या मंदिर सब बराबर भगोड़ों में रस तो नहीं है विरस है, पर विरस भी तो रस का ही रूप है जैसे दूध फट गया ऐसा विरस है रस फट गया लेकिन है दूध का ही रूपांतरण जैसे कोई चीज रखी रखी बासी होकर खट्टी हो गई मगर है तो उसी का रूपांतरण इसलिए सन्यास को तुम त्याग मत समझना सन्यास ना तो भोग है और ना त्याग फिर सन्यास क्या है सन्यास इस बात का बोध है कि ना तो दूसरे से कुछ मिला है ना मिल सकता है नाराजगी का भी कोई कारण नहीं क्योंकि नाराजगी का तो अर्थ ही ये होता है कि अभी भी ये बात मन में बनी है कि मिल सकता था और नहीं मिला नाराजगी का क्या अर्थ होता है तुम अगर अपनी पत्नी पे नाराज हो तो तुम ये कह रहे हो कि गलत पत्नी मिल गई अगर ठीक पत्नी मिलती तो हम सुखी हो जाते तुम अगर बेटे से नाराज हो तो तुम ये कह रहे हो कि कहां का बेटा घर में पैदा हो गया कुपुत्र पैदा हो गया सुपुत्र होता तो हृदय में बड़ी शांति हो जाती बड़ा आनंद हो जाता तुम वस्तुतः सत्य को देख नहीं पाए कि दूसरे में सुख होता ही नहीं सुपुत्र में भी नहीं होता कुपुत्र में तो होते ही नहीं कुरूप में तो होते ही नहीं स्वरूप में भी नहीं होता दूसरे में सुख होते ही नहीं बुरी स्त्री में तो होते नहीं भली स्त्री में भी नहीं होता असाधु में तो होते ही नहीं साधु में भी नहीं होता सुख दूसरे में तो होता ही नहीं ये दूसरे से सुख के भाव का सब भांति से मुक्त हो जाना संन्यास युवक घर से भागा किंतु वो मां बाप से परेशान हो गया था उनका मोह करीब करीब कारागृह बन गया था अकेला कहीं जा ना सके कोई राग रंग में अकेला सम्मिलित न हो सके वो बाप और मां पीछे लगे रहे जरा अति हो गई इस अति से वो भागा लेकिन सन्यासी तो नहीं था और माँ बाप को तो कोई प्रयोजन ही ना था इतना भी प्रयोजन नहीं था उनको तो मोह था उनको तो ख्याल था कि बेटे के कारण सब हो जाएगा जो चाहिए वो हो जाएगा बस बेटे में जैसे परमात्मा मिल गया सब मिल गया था इसके पार उनकी आंखें ही ना उठी थी वो जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे जमीन पर आंखें गड़ाए हुए चल रहे थे और ध्यान रखना जो जमीन पर आंखें गड़ाए चलेगा उसे अगर आकाश के तारे न दिखाई पड़ें तो तारों का कोई कसूर नहीं तारे तो हैं तुम्हारे लिए भी उतने हैं जितने कि बुद्ध और महावीर और कृष्ण और कबीर के लिए मगर तुम आंखें ही जमीन पर गड़ाए रखोगे तो तारों का कोई कसूर नहीं आंखें ऊपर उठेंगी तो ही तारे दिखाई पड़ेंगे बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये मामला क्या है ये कैसा सन्यास ये तो सन्यास की शुरुआत ही गलत हो गई मालूम होती है तो बाप ने कहा कि असली बात ये है सन्यास से हमें कुछ लेना देना नहीं मैं और मेरी पत्नी बेटे के साथ रहना चाहते हैं और बेटा भागता है भगोड़ा है बचना चाहता है खराब होना चाहता है बुरे संग में पड़ जाएगा बिगड़ जाएगा तो हमें इसे बचाने के लिए इसके पीछे रहते और ये बुरे संग में पड़ता पड़ना चाहता है बूढ़े बाप ने कहा कि आप तो जानते हैं जवानी कैसी होती ये कहीं बिगड़ना जाए इसलिए हम पीछे लगे और ये बिगड़ने के लिए आतुर है तो ये भागता है न इसे सन्यास तो कुछ लेना देना है न हमें कुछ लेना देना हम तीनों एक साथ ही रहे इसलिए हमने सन्यास ले लिया है हम अलग अलग नहीं रह सकते तब भगवान ने कहा प्री का आदर्शन और अप्री का दर्शन दुख कर रहे इसलिए किसी को प्रिय अप्रिय नहीं करना चाहिए और दुख का मूल ही यही है कि दूसरे से मिलेगा दूसरे से आशा दूसरे से संभावना सारे दुख का मूल है फिर नहीं मिलता तो क्रोध आता है फिर नहीं मिलता तो क्षोप पैदा होता है जहां मोह है वहां मोह भंग पर क्षोभ पैदा होता है तब बुद्ध ने ये पहली तीन गाथाएं कही ये गाथाएं अपूर्व है अयोगे योगास्मिच युंज मतानम योगासमिच अयोजनम पिहे हितवाही तत्ताम अयोग कर्म में लगा हुआ योग कर्म में न लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्री को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मानु योगी पुरुष की इस पढ़ा करे पहली गाथ बुद्ध कहते हैं जो अयोग कर्म में लगा है और योग कर्म में नहीं लगा है स्वभावता है जब तुम्हारी ऊर्जा अयोग में लगी होगी तो योग में कैसे लगेगी अयोग से छूटेगी तो योग में लगेगी गलत दिशा में जाता आदमी एक ही साथ ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता जो गलत दिशा में जा रहा है वो ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता और जिसे ठीक दिशा में जाना है उसे गलत दिशा में जाना बंद करना होगा अयोग कर्म में लगा हुआ और योग कर्म में ना लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मान योगी पुरुष की स्प्रहा करे ये दो बातें श्रेय और प्रे समझने की हैं प्रे का अर्थ होता है जो प्रिय है मुझे उसे पालू लेकिन अभी तुम अंधेरे में खड़े हो तुम्हें जो प्री भी लगता है वो भी तुम्हारे अंधेरे की ही उपज अभी तुम रुग्ण हो तुम्हें जो प्री भी लगता है वो भी तुम्हारे रोग का ही हिस्सा है अभी तुम अंधे हो वो जो तुम्हें प्री भी लगता है वो तुम्हारे अंधेपन से ही पैदा हो रहा है इसलिए प्रे में अगर लग गए प्री में अगर लग गए तो भटकते ही चले जाओगे पहले श्रेय को साधो श्रेय का अर्थ होता है स्वयं को रूपांतरित करो जिस आदमी की आंखें जमीन पर गड़ी है वो अगर चुनाव भी कर ले कि कौन सी चीज प्रिय है तो भी चीज तो जमीन की ही रहेगी चलो कंकर पत्थर नहीं बीनेगा तो हीरे जवरात बीन लेगा लेकिन हीरे जवारात भी वस्तुतः तो कंकर पत्थर है हीरे जवहरात तो हमने उन्हें बना दिया अगर आदमी न हो तो कौन हीरा है और कौन पत्थर है आदमी के कारण कुछ पत्थर हीरे हो गए मगर आदमी हट जाए तो सब पत्थर है हीरा भी पत्थर है पत्थर भी पत्थर है उनमें कोई फर्क न रहेगा हीरो को पता ही नहीं है वो हीरे और पता हो जाए तो आदमी पे वे बहुत हंसे क्योंकि वे जानते हैं कि पत्थर ही है आदमी ने भेद कर लिया है ये प्रिय है उसको ऊंचा बना लिया है लेकिन इस तरह अगर प्रे का कोई चुनाव करता रहे जमीन पर आंख गड़ाए तो चांदारों को कभी भी ना पा सकेगा श्रेय का अर्थ होता है पहले आंखें उठाओ पहले अपने को उठाओ श्रेय का अर्थ होता है पहले शुभ बनो श्रेय का अर्थ होता है पहले सत्व में उठो श्रेय का अर्थ होता है पहले शिवत्व में जागो श्रेय का अर्थ होता है पहले थोड़ी दिव्यता का अनुभव करो फिर प्री को चुनना जो आदमी श्रेय को चुन लेता है वो प्रेय को पाही लेता है क्योंकि श्रेय की आखिरी अवस्था में सिर्फ परमात्मा के अतिरिक्त तो और कोई प्रे नहीं रह जाता श्रेय की ऊंचाई पर सिवाय आत्मानुभव के और कोई चीज प्री नहीं रह जाती तो अभी जो प्री को खोजेगा वो भटकता चला जाएगा अब ये मजे की बात समझना अभी जो प्री को खोजेगा वो प्री को तो पाएगा ही नहीं और श्रेय को भी चूक जाएगा क्योंकि प्री तो एक ही है वो तुम्हारे अंतरतम में बसा है वो तुम्हारे हृदय का मालिक वो प्रीतम तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम बाहर टटोल रहे हो कभी ये चीज को प्रेम मान लेते हो कभी उस चीज को प्रेम मान लेते हो कहते हो कभी बड़ा मकान कहते हो कभी बड़ा हीरा कभी कहते हो बड़ी दुकान बड़ी कार कुछ करते रहते है खोजते रहते कहीं भी पाते नहीं हो प्री को जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है क्या तुम्हारे जीवन का अनुभव भी यही नहीं जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है जब तक नहीं मिला तब तक सार्थक मालूम होता है बड़े से बड़े महल में भी पहुंच के कितने दिन तक महल सुख देता है दो चार दिन पानने की तरंग रहती है अकड़ रहती है कि मिल गया दो तो चार दिन के बाद तुम भूल जाते हो जो महलों में रहते हैं कोई 24 घंटे महल को याद रखते हैं। महल झोंपड़े जैसे ही भूल जाते हैं और बड़े महलों के सपने उठने लगते सब महल छोटे हो जाते जो है वही व्यर्थ हो जाता तो श्रेय का अर्थ होता है पहले स्वयं को जगाओ तुम जाग गए तो ही तुम प्रेम को खोज सकोगे तुम सोए सोए चटोलते रहे तो तुम गलत को ही पकड़ते रहोगे तुम ही गलत हो तो तुम ठीक को कैसे खोजोगे श्रेय की तलाश करने वाला श्रेय को तो पाही लेता है और अचानक एक दिन पाता है प्रे मुफ्त में मिल गया श्रेय की छाया की तरह मिल गया तो बुद्ध कहते हैं श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य उस व्यक्ति के साथ इस प्रहा करे उस व्यक्ति के साथ इस स्पर्धा करे जो आत्मानु योगी जो अपने भीतर जा रहा है आत्मा की तलाश कर रहा है उन तीनों को बुद्ध ने यह वचन कहा कि तुम थोड़ा सोचो क्या कर रहे हो ऐसे कहीं प्री मिला है ऐसे तो जीवन गमा दोगे बेटे से थोड़ी प्री मिल जाएगा न पत्नी से मिल जाएगा न पिता से मिलेगा संबंधों से कोई प्री मिलता नहीं संबंधों से तो तुम सिर्फ इतनी बात को छिपाते हो कि तुम अकेले हो बस अकेले नहीं हो तुमने ख्याल किया अकेले रह जाते हो घर में कैसी घबराहट भाई भाए, भाए मालूम होने लगती अकेले रहते से कुछ घबराहट कुछ भय पकड़ता है कोई असुरक्षा अब कोई भी नहीं है संगी साथी नहीं और जिनको तुम संगी साथी कहते हो वो भी क्या है उनके होने से भी क्या हो गया है कुछ भी नहीं हो गया मगर एक बात बनी रहती शोरगुल बना रहता है भीड़ बनी रहती भीड़ भार और शोरगुल में तुम अपने को भूले रहते हो दिन भर की आपाधापी रात आके गिर जाते बिस्तर पर थके मान सुबह उठ के फिर चल पड़ते हो ऐसे भूले रहते हो ऐसे याद नहीं आता कि क्या गवा रहे हो ऐसे ख्याल में नहीं आता कि क्या खो रहे हो ये सारी दौड़धूप एक तरह की शराब जो तुम्हें अपने से वंचित रखती बुद्ध ने कहा इस बात को ख्याल में लो श्रेय को पकड़ो प्रे को छोड़ो और अगर तुमसे अभी ये ना हो सके तो कम से कम जिन्होंने प्रे को छोड़ दिया और श्रेय की यात्रा पर निकले उनसे इस प्रा तो करो यहां इतने भिक्षु हैं बुद्ध ने कहा होगा जो स्त्रेय की यात्रा पर निकले इनकी शांति तो देखो मुझे तो देखो बुद्ध ने कहा होगा सु सुखम जरा मेरे सुख को देखो मेरी तरफ आंखे उठाओ ये मेरे आनंद का जो शिखर खड़ा हुआ है इस पर जरा आंखें गड़ाओ यहां मेरे पास रहते इतने भिक्षुओं से घिरे रहकर इतने लोग ध्यान कर रहे हैं। इतने लोग समाधि में उतर रहे इतने लोग समाधि को प्राप्त हो गए इस अपूर्व वातावरण में भी तुम तीनों बैठ के एक दूसरे को पकड़े हुए फालतू की बातों में लगे हो यहां इतना श्रेय घटित हो रहा ऐसी श्रेय की तरंगें उठ रही लहरें उठ रही इन पर सवार हो जाओ ये इतनी बड़ी नौका श्रेय की तरफ जा रही इसमें बैठने का तुम्हारा मन नहीं करता और इस नौका में जो बैठे हैं उन्हें देखकर तुम्हारे मन में इस तरह पैदा नहीं होती ख्याल रखना दो शब्द इस तरह और ईर्षा ईर्षा सांसारिक इस तरह है और इस तरह सांसारिक से पार वो जो परमात्म है परमार्थ है अध्यात्म है उसमें दूसरों को मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा कम से कम इस बात की चोट तो होने दो दूसरे जग रहे हैं मैं अभी तक सोया कम से कम इस बात की पीड़ा तो चुभने दो कांटा तो लगने दो यहां इतने सन्यासियों के बीच भी तुम अपने घर नहीं बने हुए हो हु। तुम वहां से आई ही नहीं ये माँ बाप और बेटा बस ये तुम तीनों ने अपना एक अड्डा बना लिया है थोड़ा जाग कर देखो चलो संयोग बसात ही ये मौका मिल गया न बेटे को संन्यास में रस था न तुम्हे संन्यास में रस है संयोग बसात तुम यहां आ गए हो लेकिन फिर भी लाभ तो ले सकते हो संयोग बसात ही कोई बगीचे में आ जाए तो भी फूलों के सौंदर्य का आनंद तो ले ही सकता है शायद दोबारा फिर आकांक्षा करके आए अभी करके आए ऐसा घटता यहां किसी का बेटा संन्यास्त हो गया है अभी हुआ एक युवती जर्मनी से आई सं्यस्त हो गई उसके घर के लोग परेशान थे एक तो सन्यास उनकी समझ में ही ना आए कि बात क्या है पश्चिम में ये शब्द तो बहुत उलझन भरा है ये हुआ क्या बाप भागा हुआ आया चार दिन यहां अपनी बेटी को समझाता बुझाता रहा लेकिन बेटी जाने को राजी ना हुई तो फिर वो बेटी को लेके मेरे पास आया सोचा शायद मैं समझा दूंगा दो चार दिन उसने मेरी बातें भी सुनी फिर सांझ के दर्शन में आया तो दूसरा जो, जो मैं बातें कर रहा था वो उसने सुना फिर तो ये बात उससे पूछने जैसी ही न लगी ये बात ही उससे न जची क्या वो पूछे कि इस लड़की को वापस ले जाना है वो कहने लगा कि मैं फिर आऊंगा संन्यास ने मेरे मन को भी लुभा लिया आया आयात तो मैं अपनी लड़की को लेने था लेकिन मैं खुद पकड़ा गया ध्यान में डुबकी मैं भी लगाना चाहूंगा अभी तो मुझे लौटना पड़ेगा इसकी मां परेशान हो रही है ये कॉलेज से भाग आई है परीक्षा करीब आ रही है कॉलेज के अधिकारी परेशान हो रहे हैं। अभी तो मैं जाऊं तो मैंने उस युवती को कहा कि तू भी वापस जा घर के लोग सब शांत हो जाएंगे तुझे सौभाग्यशाली है तू तु कि तुझे ऐसा पिता मिला तू जा युवती साथ चली गई लेकिन पिता का हृदय यहां छूट गया है युवती तो लौट ही आएगी पिता भी लौट आएगा संयोग से ही आना हुआ कोई कारण न था आने का शायद अगर उसकी बेटी भाग कर न आई होती तो पिता कभी आता ही नहीं लेकिन इस पर हाँ पैदा हो गई यहां देखा लोगों को नाचते तो उसने मुझसे पूछा कि मैं तो कभी नाचा नहीं लोगों को प्रसन्न देखा तो उसने पूछा कि इतने प्रसन्न लोग हो सकते ये मुझे भरोसा नहीं संयोग से आया हुआ आदमी भी कभी कभी नाव में सवार हो जाता है समझदारी हो तो और कभी कभी ऐसा होता है कि समझदारी ना हो तो तुम चेष्टा करके आए हो तो भी चूक जाओगे वैसे लोग भी आ जाते सन्यासी लेने आते लेकिन फिर कोई छोटी मोटी बात अड़चन बन जाती उतनी सी अड़चन से लौट जाते आदमी पर निर्भर है आदमी की गुणवत्ता पर निर्भर है शुभ होना तो शुभ है ही कम से कम शुभ की इस तरह तो करो अगर आज शुभ नहीं हो सकते तो इतना तो सोचो इतना सपना तो संजो, इतना सपना तो देखो कि कभी शुभ हो सकू और जिनको शुभ घटित हुआ है उनके साथ थोड़ा सा ख्याल तो करो कि ये भी हो सकता है और जो इन्हें हुआ है वह मुझे भी हो सकता है मां समाग्छी कुदाचनम पियानम अदसनम दुखम अप्पियांच दंसनम प्रियो का संग करे बुद्ध ने कहा ना कभी अप्रियों का ही संग करे प्रियो का न देखना दुखद है और अप्रियों का देखना दुखद है बुधने का दुख के दो कारण हैं। प्रिय से मिलन न हो तो दुख होता है अप्री से मिलन हो जाए तो दुख होता है प्री छूट जाए तो दुख हो जाता है अप्री मिल जाए तो दुख हो जाता है लेकिन दुख का मूल कारण तो यही है कि तुमने प्रेम का संबंध बनाया दोनों प्रेम के संबंध है फ्री का और अप्री का और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बातें एक के साथ ही घट जाएंगी तुमने कभी देखा बचपन का बिछड़ा हुआ मित्र वापस आ गया मिलने बड़े तुम खुश हुए गले से लगा लिया उठा लिया एक दिन खुशी रही वो घर टीकी गया बोरिया बिस्तर जमा के दूसरे दिन जरा बेचैनी होने लगी तीस दिन पत्नी नाराज होने लगी कि हटाओ भी ये कहां के आदमी को बिठा रखा है चौथे दिन बच्चे भी परेशान होने लगे पांच दिन तुम भी प्रार्थना करने लगे भगवान से कि अभी सज्जन को विदा करो अगर महीने दो महीने ये मित्र रुक जाए और फिर तुम सफल हो जाओ इसको विदा करवाने में तो तुम जितने प्रसन्न होगे उतने प्रसन्न तुम इसके मिलने पर भी नहीं हुए थे ये वही का वही है कुछ फर्क नहीं पड़ा तुम वही क्यों वही हो ये मित्र भी वही का वही है लेकिन क्या हो गया एक ही संबंध प्रेम का अप्रेम का भी बन जाता है प्रेम और अप्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू और बुद्ध कहता दोनों से दुख मिलता है बिछड़े तो दुख होता है और बिछड़ना तो होगा ही क्योंकि यहां मौत सबको अलग कर देगी जन्म के पहले हम सब अलग थे जन्म ने इकट्ठा कर दिया मौत अलग कर देगी नदी नाव संयोग राह पर चलते ही यात्री मिल गए तीर्थ यात्रा को गए थे राह पर बातचीत हो गई मिल गए संबंध बन गया फिर बिछड़ जाएंगे सांझ को पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठ गए मिलन हो गया रात भर सांस रहेगा डेरा सुबह फिर उड़ जाएंगे जन्म ने मिला दिया है मृत्यु फिर विदा कर देगी तो विदा तो होना ही होगा आज नहीं कल फिर और बहुत से कारण हैं जिन्हें मिला दिया है कोई स्त्री सुंदर है उसके सौंदर्य के कारण तुम प्रेम में पड़ गए, लेकिन सौंदर्य टिकता थोड़ी थोड़े दिनों बाद सौंदर्य तुरोहित हो जाएगा मुला न सुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे मुल्ला पहले तो अखबार पढ़ रहा था तो उसने ठीक से सुना नहीं उसने ताल ने कहा हाँ जरूर क्यों नहीं तब उसे ख्याल आया कि वो क्या कह रहा है तो उसने पूछा कि तुम अपनी मां जैसी तो नहीं लगने लगो अन्यथा मैं पहली सा कह देता कि फिर मुझसे ना हो सकेगा प्रेम इत्यादि कभी तुम किस बात से किसी कारण से किसी के प्रेम में पड़ गए वो कारण हट जाएगा फिर फिर क्या करोगे और कारण ना भी हटे तो भी जो चीज तुम्हें प्रीति कर मालूम पड़ती है जब दूर होती है पास आने पर मिल जाने पर उतनी प्रीति कर मालूम होगी अपनी पत्नी किसी को सुंदर मालूम होती, अपना पति किसी को सुंदर मालूम होता है सौंदरी दूर से मालूम होता है सौंदर्य जो उपलब्ध नहीं है उसमें मालूम होता है सौंदर्य का अधिकतम प्रभाव तो जितना कठिन हो पाना उसमें होता है जितना सरल हो जाए उतना ही सौंदर्य समाप्त हो जाता है अगर कोई स्त्री बहुत दुर्लभ हो कि मिल ही ना सके तो उसका सौंदर्य सदा बना रहेगा मिल गई कि सौंदर्य समाप्त हो गया, करोगे क्या कितनी ही सुंदर नाखों कितनी ही सुंदर आंखों करोगे क्या दो चार में सब भूल जाओगे जो चीज कारण पर निर्भर है वो टूटेगी तो यहां प्री का मिलन भी होगा प्री का बिछोड़ना भी होगा यहां प्रेम की घटना भी घटेगी और फिर प्रेम खट्टा होकर अप्रेम भी बनेगा इसलिए प्रेम सब तरह से दुख देता है प्रेम रहे तो दुख देता है फिर प्रेम छूट जाए तो दुख देता है फिर अप्री मिल जाए तो कठिनाई हो जाती तो बुद्ध कहते हैं माँ पिय ही अपना प्रियो का संग न करे न कभी अप्रियो का संग करें। इसका क्या अर्थ हुआ क्या किसी का संग ही ना करोगे प्रियो का देखना दुखद अप्रियो का देखना दुखद तो क्या फिर किसी के साथ ही कभी खड़े ना हो गे? तो बहुत भिक्षु भी तो एक के, दूसरे के साथ थे खुद बुद्ध भी तो हजारों भिक्षुओं के साथ थे नहीं बुद्ध के कहने का इतना ही तात्पर्य है कि बीच में प्रेम के संबंध खड़े मत करना सांस रहो संबंध के सेतु मत जोड़ो तुम अलग दूसरा अलग तुम अपने एकांत में शिखर्श वो अपने एकांत में शिखर्श एकांत पर हमला हाँ, मत करो एकांत पर हावी मत हो एक दूसरे के एकांत को नष्ट मत करो एक दूसरे के मालिक मत बनो और ना एक दूसरे को अपना मालिक बनाओ मुक्त रहो साथ रहो तो भी संग ना बनाओ यही मेरी देशना, इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि घर भी छोड़ो मैं कहता हूं घर छोड़ के भी कहां जाओगे आश्रम में रहोगे तो आश्रम घर बन जाए घर से भागने का उपाय क्या कहीं तो रहोगे वही घर बन जाएगा जहां रहोगे उसका नाम घर है पत्नी को छोड़कर भाग जाओगे बेटे को छोड़कर भाग जाओगे किसी के साथ तो रहोगे उसी से संबंध बन जाएंगे लगाओ नहीं इसलिए भागने का कोई सवाल नहीं है दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध का सेतु होता कड़ी होती वो भर गिरा दो पत्नी के ही सांस रहो लेकिन अब पति हो नहीं पति का भाव जाने दो बेटे के सांस रहो लेकिन बाप होकर नहीं बाप का भाव जाने दो वो तो सिर्फ भाव ही थे पानी के बबूले हैं और कुछ भी नहीं फूक मारे से उड़ जाते जरा से बोध की चोट से टूट जाते इंद्र जैसे हैं दिखाई पड़ते हैं बहुत रंगीन पास जाओ तो हाथ में कुछ भी नहीं आता इन बबुलों को गिर जाने दो रहो साथ मगर संग ना बनाओ साथ रहो और अगर संग ना बने तो न फिर दुख होता है प्री के मिलन से बिछड़न से न अप्री के मिलन से न अप्री के बिछड़न से फिर तुम सभी स्थितियों को स्वीकार करने में कुशल हो जाते प्री आए तो ठीक अप्रिया आय तो ठीक तुम हर हालत में राची होते हो तुम्हारी कोई आकांक्षा नहीं होती कि ऐसा ही हो तभी मैं सुखी होगा और जब तुम्हारी ऐसी कोई शर्त नहीं होती तब तुम्हारे सुख का क्या कहना तब तुम्हारा सुख महासुख हो जाता है तब सभी कारणों के पार सभी शर्तों के पार तुम सुखी होते हो सुख तुम्हारा स्वभाव हो जाता है स्वामी रामतीर्थ सदा कहा करते थे यूनान के बहुत बड़े वैज्ञानिक आर्कमेडिस ने कहा था कि यदि मुझे कोई स्थिर आधार खड़े होने को स्थल मिल जाए तो मैं दुनिया को हिला सकता हूं आर्कमेडीज कहता था कि अगर मुझे कुछ ऐसा एक छोटा सा बिंदु भी मिल जाए जो स्थिर स्थिर बिंदु जो हिलता नहीं तो तुम उस पर खड़े हो कि सारी दुनिया को हिला सकता हूं किंतु वो बेचारा ऐसा स्थिर बिंदु ना पा सका क्योंकि संसार में ऐसा कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं स्थिर बिंदु तुम्हारे भीतर बाहर नहीं वह है तुम्हारी आत्मा उसे पकड़ो और सारा संसार तुम चलाने लगोगे अभी तो संसार तुम्हे चलाता है अभी तो तुम परिस्थितियों के दास अभी तो जरा सी बात बाहर घटती है और तुम कप जाते हो अभी तो कोई भी चीज तुम्हें सुखी और दुखी कर जाती अभी तुम अपने मालिक नहीं हो तो स्वामी रामतीर्थ कहते थे और ठीक कहते थे कि अगर तुम बाहर कोई ऐसा स्थिर बिंदु खोजने चले हो तो कहीं भी ना मिलेगा ऐसी खोज का नाम ही संसार है बाहर कोई स्थिर बिंदु मिल जाए जिसमें सुरक्षा हो जहा मैं विश्राम कर सकू नहीं ऐसा कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं बाहर लेकिन भीतर एक स्थिर बिंदु है जहां तुम परम विश्राम को उपलब्ध हो सकते हो और जहां पहुंचे गए व्यक्ति को कोई कभी दिरा नहीं सकता और जहां पहुंचा हुआ व्यक्ति चाहे तो उसके इशारे से सारी दुनिया कपटी वास्तव में कर्ता भी तुम ही हो और कर्म भी तुम ही। तुम ही आत्मा हो और तुम ही नाम मात्र अनात्मा हो तुम ही सुंदर गुलाब हो और प्रेमी बुलबुल बुल भी तुम ही हो तुम फूल हो और भौरा भी तुम हर एक चीज तुम हो भूत और प्रेत देवता और देवदूत पापी और महात्मा सब तुम ही हो यह है संयास का मार्ग इस बात को जानना की मेरा संसार मेरे भीतर है यह है सन्यास का मार्ग इस बात को जानना कि मेरा सुख मेरे बाहर है यह है संसार का मार्ग अपना केंद्र अपने से बाहर मत बनाओ ऐसा करने से तुम गिर पड़ोगे अपना पूर्ण विश्वास अपने में जगाओ अपने केंद्र में बने रहो फिर तुम्हें कोई भी चीज हिला ना सकेगी जब बुद्ध कह रहे हैं कि संग साथ में बहुत अपने को न डुबाए इतना ही कह रहे हैं कि अपने केंद्र तुम स्वयं बनो तीसरा सूत्र कस्मा पियम न कथिराय पिया पायो ही पाप को गंथा तेसम नीजंती ऐसम न थी पिया पियम इसलिए किसी को अपना प्री बनावे। बना प्री से वियोग दुखद होता है और जिनके प्रिय और अप्री नहीं होते वे निर्गंत होते ये निर्ग्रंथ की परिभाषा समझो जैन महावीर को निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ बड़ा अनूठा शब्द है ऐसे तो सीधा साफ सुथरा है निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी कोई ग्रंथी नहीं जिसकी कोई गांठ नहीं हम कहते ना दो आदमियों का विवाह हो गया कहते हैं गांठ बंध गई ग्रंथी पड़ गई साक्षर कर लगा के साथ गांठ डाल देते खोलनी मुश्किल कर देते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी अब कोई गांठ नहीं कोई ग्रंथी नहीं जो कहीं बंधा नहीं जो अपने में जिसका होना अपने में जिसका होना बाहर नहीं तुमने तो बच्चों की कहानियां पढ़ी होंगी बच्चों की कहानियों में आता है कि कोई राजा था उसके प्राण एक तोते में बंद थे तो राजा को मारो तो नहीं मरता था जब तक कि तुम तोते की गर्दन में तोते की गर्दन मरोड़ राजा फौरन मर जाता ये कहानी एकदम कहानियां नहीं है ये बड़ी महत्वपूर्ण है ऐसी हमारी हालत किसी के प्राण तिजोड़ी में बंद तोते इत्यादि तो पुराने पड़ गए तिजोड़ी किसी के प्राण कुर्सी में बंद ते मोतों का कौन भरोसा करे उड़ जाए कुछ झंझट हो जाए कुर्सी उस पे बैठे तो कोई ले जा भी नहीं सकता कुर्सी और जोर से उसको पकड़े मगर कुर्सी तोड़ दोगे प्राण निकल जाते ऐसा लगता है किसी के भी प्राण अपने भीतर नहीं जिसके प्राण अपने भीतर हैं वो निर्ग्रंथ और जिनके प्राण अपने से बाहर हैं वो सद उनकी गांठे तुम्हारी पत्नी मर जाए तो तुम मरने की सोचने लगते तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम मरने की सोचने लगते तुम्हारा दिवाल निकल जाए तो तुम मरने की सोचने लगते छोटी मोटी बात हो जाती है तुम मरने की सोचने लगते तुम्हारे प्राण छोटी छोटी चीजों में पड़े जहां कोई चीज गड़बड़ हुई बाहर कि तुमने तत्म सोचा की मर जाऊं मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जीवन में कम से कम दस बार आत्महत्या का विचार न किया और विचार करना करने के ही बराबर है क्योंकि जो विचार में हो गया वो हो गया तुमने बाहर किया या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं अदालत तुम्हें नहीं पकड़ सकती लेकिन परमात्मा की अगर कोई अदालत है तो वहां तो तुम पकड़े गए पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकता तुम अगर बैठे अपने मन में आत्महत्या का विचार कर रहे तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता जब तक भी तुम करने का उपाय ना करो लेकिन विचार करने में तुम परमात्मा के सामने तो दोषी हो ही गए तुम अपने सामने तो दोषी हो ही गए तुमने अपने जीवन की बड़ी सस्ती कीमत आ की निकल गया दुकान खराब हो गई तुम मरने की सोचने लगे तो तुम्हारे जीवन का इतना ही मूल्य था जितना तुम्हारे दुकान का मूल्य था तो तुमने जीवन की बड़ी कम कीमत आंकी, तो तुम दुकान के लिए जीते थे तो दुकान तुम्हारे लिए नहीं थी तुम दुकान के लिए थे ये तो परमात्मा का जो विराट दान है इसका तुमने बहुत अपमान किया इसको कैसे हैं ग्रंथी निर्गंथ का अर्थ होता है जिसकी कहीं कोई गांठ नहीं तुमने देखा महावीर नग्न हो गए निर्गंथ का एक अर्थ नग्न होना भी होता है क्योंकि जिसकी कोई गांठ ही नहीं उसके पास छिपाने को कुछ नहीं है उसका मतलब होता है गांठ ही हम छिपाते किसी को पता ना चल जाए गांठ कहां है नहीं तो लोग गांठ पे करने लगेंगे एक छोटे बच्चे को अस्पताल में लाया गया उसके हाथ में चोट लग गई थी उसके हाथ पर पट्टी बांधने के पहले डॉक्टर जब उसके हाथ को ठीक करके पट्टी बांधने लगा तो उसने कहा रुकिए, दूसरे हाथ पे पट्टी बांधी डॉक्टर का तू पागल हुआ ये पट्टी तो इसलिए बांध रहे हैं कि स्कूल में कोई बच्चा वगैरह तुझे कोई दुखाना दे उसने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप स्कूल के बच्चों को नहीं जानते आप इस हाथ में बांधिए जिसमें चोट नहीं है क्योंकि जिस हाथ में पट्टी है, वो दुखाएंगे ही उनको अगर पता चल गया कि चोट है तो आप स्कूल के बच्चों को जानते ही नहीं दुनिया ऐसी है। यहां अगर लोगों को पता चल गया कहा तुम्हारी गांठ है लोग उसी उसी पर करेंगे तो लोग अपनी गांठों को छिपाते हैं। छिपाना पड़ता है अपनी गांठ की बात ही नहीं करते लोग किसी को पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो ये दुष्ट चारों तरफ लोग है ये मजा लेंगे ये बार बार तुम्हारी बटन दबाने लगेंगे और तुम्हारी गांठ दुखेगी इनको बहुत आनंद आएगा सताने में लोगों का रस मेरे गांव में एक आदमी को लोग सीताराम कहकर चिढ़ाते थे बस सीताराम कोई कह दे कि वो एकदम बिगड़ जाएं, झंडा उठाने पत्थर मारने लगे वो कृष्ण भक्त थे और सीताराम के बिल्कुल विरोधी थे कि जब लोगों को पता चल गया तो उनका गांव में निकलना ही मुश्किल उनको मैं देखू कि वो अपने घर से निकल के नदी तक स्नान करने गए फासला मुश्किल से दो मिनट का उसमें उनको कभी घंटा लग जाए नदी में नहा रहे हैं और बीच में कोई नहीं चिल्ला दिया सीताराम कि वो बाहर निकल आए उनको नहाना वहाना फिर दुख खत्म हो गई बात मैंने एक दिन उनको कहा कि ऐसे तुम बड़ी कहाकिल में पड़ जाओ जाओगे तो उनका क्या करूं मुश्किल में मैं हूं ही आपके पास कोई रास्ता है मैंने कहा ऐसा करो तुम खुद ही सीताराम कहने लगो उनका इससे क्या होगा मैंने कहा तुम साधन मेरा प्रयोग करके कर देखो जो भी दिखाई पड़े कहो सीताराम कोई सीताराम कहे तो तुम और जोर से कहो सीताराम हो सीतारामो ठीक बेटा और जोर से सके सीताराम उनका होगा क्या मैंने कहा तुम सात दिन करके देखो सात दिन में गाँव सन्नाटा हो गया कोई उनसे सीताराम ने कहे सार क्या रहा गांठ ही हाथ के बाहर हो गई वो जो गांठ थी वो ये थी कि वो सीताराम में चिढ़ते थे सीताराम चोट लगती थी जब ये खुद ही आदमी सीताराम कहने लगा तो अब क्या सार है? वो मेरे पास आया और बोले कि बात गजब की है काम कर गई अब तो मैं निकलता हूँ तलाश में मुझे भी मजा आने लगा है कि कोई कहते सीताराम मगर कोई कहते ही नहीं जो लोग पहले चिढ़ाते थे वो ऐसा आंख बचा के निकल जाते गली कुचे में से निकल जाते नदी पे मैं नहाता रहता हूँ कोई नहीं कहता सीताराम जैसे ही तुम्हे लोगों को तुम्हारी गांठ पता चल जाए लोग सताने रखते वही वही करने लगते महावीर नग्न हो गए इसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई गांठ ना रही तब तो छिपाने को कुछ ना रहा निर्ग्रंथ हो गए छोटे बच्चे की भांति खड़े हो गए गंथा तेसम न विजंथी जो न प्रेम के संबंध बनाता ना अप्रेम के न मित्र बनाता न शत्रु उसकी सारी ग्रंथियां गल जाती अब तुम समझो जीसस कहते हैं शत्रु को भी मित्र मानो बात ऊंची कहती मगर इतनी ऊंची नहीं जितनी बुद्ध की बात है क्यों क्योंकि जीसस कहते हैं शत्रु को भी मित्र मानो लेकिन अगर तुम अभी मित्रता मानते हो तो शत्रुता से छूट न सको क्योंकि मित्रता का अर्थ ही क्या होता है मित्रता अर्थहीन है अगर शत्रुता ना हो अगर कोई आदमी कहे कि सभी मेरे मित्र हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई मित्र नहीं मित्रता का अर्थ ही कब होता है जब कोई शत्रु भी हो अगर तुम कहते हो सभी मेरे मित्र हैं तो कोई मित्र नहीं अगर तुम कहते हो तो मैं सभी को प्रेम करता हूं इसका साफ मतलब हुआ तुम किसी को प्रेम नहीं करते क्योंकि प्रेम का मतलब होता है चुनाव अगर कोई स्त्री तुमसे पूछे कि क्या आप मुझे प्रेम करते हो तुम कहो कि जरूर करता हूँ क्योंकि मैं तो सभी को प्रेम करता हूँ तो स्त्री तुमसे तुम प्रसन्न होगी वो हो कहेगी रास्ता पकड़ो सभी को प्रेम करने वाले आदमी से क्या लेना देना तुम कुछ ऐसी बात कहो कि तुम्ही को प्रेम करता हूं और तुम्ही को प्रेम करूंगा और सदा तुम्ही को किया जन्म जन्म से तुम्ही को खोज रहा था और अब जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा संबंध शाश्वत है अब यह कभी छूटेगा नहीं हमको एक दूसरे को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है तब स्त्री प्रसन्न होती तब लगता है कि तुमने विशिष्टता दी अगर तुम कहो सभी मित्र तो तुम्हारे मित्र नाराज हो जाएंगे शत्रुओं की तो छोड़ो मित्र कहने लगेंगे तो फिर मतलब ही क्या हुआ है जीसस कहते हैं शत्रुओं को मित्र बना लो बुद्ध कहते हैं शत्रु और मित्र दोनों सांस है जब तक तुम शत्रु मानते हो तभी तक मित्र है जब तक तुम मित्र मानते हो तब तक शत्रु भी रहेंगे दोनों को जाने दो ये संबंध ही विदा करो ये संबंध ही ठीक नहीं इस संबंध से गांठें बनती हैं, गांठें दुख देती हैं ये है ये गांठे और गांठों के ऊपर गांठे हमारे दुख की व्याकरण क्या पढ़े दर्द की व्याकरण जिंदगी है कटा अवतरण रूप का आयु का सांस का आज होता ना एकीकरण मोह किससे कहाँ तक चले बंध ना पाते नयन से चरण सत्य की बात कैसे कहे आवरण ही यहाँ आवरण जो भटकते रहे उम्र भर आंखते हैं वही आचरण रेत है संघ है आदमी धुंध के बीच खोई किरण क्या पढ़े दर्द की व्याकरण जिंदगी है कटा अवतरण यहां अगर तुम जिंदगी को गौर से देखो तो तुम दर्द का व्याकरण समझ जाओगे कि क्या है गांठे बनाना और हम गांठे बनाने में बड़े कुशल थे हम बड़ी जल्दी गांठे बनाते हमारी एक ही कुशलता है कि हम गांठें निर्मित कर लेते हैं जल्दी से निर्मित कर लेते हैं और फिर तकलीफ पाते हैं, फिर पीड़ा पाते हैं, ऐसे धीरे धीरे हमारे पूरे प्राण गांठों से भर जाते हैं जगह जगह पीड़ा होने लगती जगह जगह दर्द होने लगता है धर्म का अर्थ है धीरे धीरे गांठों का विसर्जन और एक ऐसी निर्ग्रंथ दशा है जहां तुम हो अपने में मस्त जहां तुम हो अपने में पर्याप्त जहां अगर सारी दुनिया इसी क्षण विदा हो जाए तो भी तुम्हारी मस्ती में कण भर ना पड़ेगा तुम्हारी मस्ती ऐसी के ऐसी रहेगी तो तुम्हारी मस्ती लोगों से मुक्त हो गई तो तुम्हारी मस्ती तुम्हारी अपनी है तुम्हारी संपदा है अब इसे कोई छीन नहीं सकता है जो छीना जा सके उसे संपदा मानना ही मत वो विपदा है जो छीनी ना जा सके वही संपत्ति है ये सब विपत्ति है दूसरा सूत्र उसके पहले की कथा एक श्रावक का बेटा मर गया वह बहुत दुखी हुआ श्रावक कहते हैं सुनने वाले को बुद्ध को सुनता था अगर सुना होता तो दुखी होना नहीं था तो कानों से ही सुना होगा हृदय से नहीं सुना था नाम मात्र को श्रावक था वस्तुता श्रावक होता तो ये बात नहीं होनी थी जब बुद्ध को पता चला कि उस श्रावक का बेटा मर गया और वो बहुत दुखी है तो बुद्ध ने कहा अरे तो फिर उसने सुना नहीं फिर कैसा श्रावक श्रावक का फिर अर्थ क्या हुआ वर्षों सुना और जरा भी गुना नहीं तो आज बेटा ने मर के सब कलई खोल दी, सब उघाड़ा कर दिया उसका दुख तो कुछ ऐसा था कि सारे गांव में चर्चा का विषय बन गया नित्य प्रति वो शमशान जाता है बेटा मर गया जला भी आया मगर रोज जाता उस जगह जहां बेटे को जलाया वहां बैठ कर रोता जो बेटा अब नहीं है उससे बातें करता वो करीब करीब विक्षिप्त हो गया उसने बुद्ध को सुनने आना भी बंद कर दिया उसे होश ही ना रहा बेटे के शोक ने ऐसा घेरा बेटे के शोक के बादल ऐसे उसके चारों तरफ गिर गए कि बुद्ध उसे अब दिखाई भी कहां पड़े भिक्षु रास्ते पे मिलते तो नमस्कार भी न करता बुद्ध के पास खबरें आने लगी कि वो विक्षिप्त होता जा रहा है तो बुद्ध एक दिन उसके घर गए भगवान ने उससे उसके शोक का कारण पूछा उपासक क्यों शोक कर रहे हो वह बोला भंते पुत्र की मृत्यु से दुखी हो रहा हूं जैसे श्रावक शब्द का अर्थ होता है जो सुनता है वैसे उपासक का अर्थ होता है जो गुरु के पास बैठता है उप आसन जो पास में आसन लगाता है मगर पास में आसन लगाने से भी कुछ नहीं होता अगर गुरु की तरंगों में तरंगित न हुए तो पास कितना ही आसन लगा लो शरीर ही पास होगा आत्मा तो दूर की दूर रह जाएगी कितना ही सुनो अगर कानों पर चोट पड़ती रही हो तुम सुनते रहे क्योंकि तुम, तुम बहरे नहीं हो इसलिए सुनोगे तो ही लेकिन बात तो भीतर गई कि नहीं इस पर ही सब निर्भर करेगा तो ना तो वो उपासक था ना वो श्रावक था फिर भी वर्षो तक बुद्ध के पास आया था तो करुणा उन्हें खींच ले गई उससे पूछा क्यों शोक कर रहे हो तो उसने कहा बंते पुत्र की मृत्यु से दुखी हो रहा हूं क्या आपको पता नहीं चला क्या आपने सुना नहीं कि मेरा बेटा मर गया है एकमात्र इकलौता एक बेटा मेरी बुढ़ापे की वही तो लकड़ी था मेरे बुढ़ापे की वही तो आंख था मेरे बुढ़ापे तो का वही तो सहारा था वो तत्म छाती पीट पीट के लगा बुद्ध ने उससे कहा मरण धर्म ही मरा है जो मरता है वही मरा है जो नहीं मरता वो नहीं मरा है जो मरता ही आज नहीं कल कल नहीं परसों वही मरा है कुछ अनहोना नहीं हो गया है तो तूने नष्ट होने वाले से राग बांध लिया था अमृत को खोज बुधने का फिर से गौर से देख बेटे के भीतर जो मरण धर्मा था वही मरा है तो मरण धर्मा तो मरेगा ही जो अमरण धर्मा था जो अमृत था जो नहीं मरता है जो शाश्वत है सनातन तूने उससे जरा भी पहचान न और तू भी मरेगा तो जल्दी कर अपने भीतर ही पहचान कर ले नहीं तो कहीं तू भी ये ना सोचते रहना कि तू देह है शरीर है मन है नहीं तो फिर तड़फेगा इस अवसर को चूक मत इस मौके को ध्यान का एक उपाय बना ले अपने को पहचानने की कोशिश कर तेरे भीतर भी वह है जो कभी नहीं मरता है उसको पहचानते ही तू बेटे के भीतर भी जो कभी नहीं मरता उसको पहचान लेगा और दुख के पार होने का एक ही उपाय है कि मृत्यु के पार हमें कुछ दिखाई पड़ जाए अन्यथा हम दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकते फिर बुद्ध ने कहा नष्ट हो जाने वाला ही नष्ट हुआ मरने वाला ही मरा उपासक किसी को प्री बनाओगे तो शोक और भय उत्पन्न होता ही है अशोक होना है तो प्री ना बनाओ अप्री ना बनाओ रागते संबंध न जोड़ो जीवन को बोध में लगाओ रात में नहीं जागने में लगाओ निद्रा और तंद्रा में नहीं ऐसी परिस्थिति में बुद्ध ने यह सूत्र कहे पीतो जायते शोको पीतो जायते भयम्, पीतो वित्त मुत्त शोको कुतो भयम्। प्री से शोक उत्पन्न होता है प्री से भय उत्पन्न होता है प्री से मुक्त पुरुष को शोक नहीं है फिर भय कहा तनाये जायते शोको तनहाय जायते भयम तनहाय व्यप मुत्त नोको कुतो भयम तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है तृष्णा से भय उत्पन्न होता है तृष्णा से मुक्त हुए पुरुष को शोक नहीं है फिर भय कहा जीवन में दुख और भय एक साथ जुड़े जिस चीज से हमें भय उत्पन्न होता है उसी से हमें शोक उत्पन्न होता है जैसे मृत्यु हमें भयभीत करती तो मृत्यु से ही हमें शोक उत्पन्न होता है और जब तक मृत्यु हमें भयभीत करती तब तक मृत्यु से शोक उत्पन्न होता रहेगा आज बेटा मरा है कल बेटी मरेगी परसों पत्नी मरेगी नर्सों तुम भी मरोगे और हर बार दुख घना होगा दुख घना होगा रोज रोज दुख घना होता जाता है छोटे बच्चे जीवन में कुछ और क्या कर पाते हैं सिर्फ दुख की परतें इकट्ठी करते चले जाते हैं बूढ़े होते जाते जैसे जैसे दुख तो परतें जमती जाती है वैसे वैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है कोरे कागज की तरह आते हैं छोटे बच्चे और फिर लकीरों पर लकीरें दुख की लिखी जाती हमारा जीवन दुख की एक कथा है हम ये दुख कैसे लिखते सारे दुखों के मूल में मृत्यु है जहां भी हमें मृत्यु का भय लगता है वही समझ लेना कि अभी हम दुख की सीमा के भीतर जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो मृत्यु नहीं मिटा सकेगी चिता नहीं जला सकेगी जिसे शस्त्र छेद नहीं पाते कृष्ण ने कहा है, नैनमती नाहम नहती पावका और जिसे अग्नि नहीं जलाती और जिसे शस्त्र नहीं छेदते जब तक तुम उसे न जान लोगे तब तक भय और जब तक भय तब तक शोक तो बुद्ध ने कहा खोज अमृत को और अमृत की खोज में जाना हो तो प्रे से हटो श्रेय की तलाश करो प्री से शोक उत्पन्न होता है बुद्ध ये कह रहे हैं कि बेटे की मृत्यु के कारण ही तू दुखी नहीं है तूने उसे बेटा माना इसलिए दुखी इस बात को समझना मैंने सुना है घर में आग लगी घर का मालिक रोने लगा चिल्लाने लगा छाती पीटने लगा जीवन भर की कमाई जली जाती थी भयंकर लपते थी बुझने का कोई उपाय न था तभी एक आदमी भाग आया, उसने कहा तुम व्यर्थ रो रहे हो कल सांझ मैंने तुम्हारे बेटे को बात करते सुना मकान उसने बेच दिया है। आदमी बोला सच उसके आते बहते आंसू सूख गए मकान अब भी जल रहा है मगर अब अपना नहीं तो बात खत्म हो गई लेकिन तभी बेटा लागा हुआ आया उसने कहा कि बात ही चली थी बहाना भी नहीं हुआ है सौदा तो टूट ही गया समझो फिर बाप रोने लगा अभी भी मकान वही का वही लेकिन अब फिर अपना हो गया जैसे ही कोई चीज मेरी होती वैसे ही पीड़ा और जैसे ही मेरी नहीं रही बात समाप्त हो गई तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम दुखी हो रहे मृत्यु के कारण नहीं मेरा था तुम बेटे को जला के घर लौटो और घर तुम्हें कुछ ऐसे कागज पत्थर मिल जाए जिनसे पता चले कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे धोखा किया था ये बेटा तुम्हारा था ही नहीं। बस सब मामला खत्म न केवल मामला खत्म तुम पत्नी को मारने को उतारू हो जाओ ये बेटे की मौत तो एक तरफ ये तो बात ही तुम तो सोचने लगो अच्छा ही हुआ कि झंझट में थी मेरा तेरा शोक का जन्मदाता है तो बुद्ध ने कहा प्री से शोक उत्पन्न होता है प्री से भय उत्पन्न होता है प्री से मुक्त पुरुष को शोक नहीं फिर भय कहां एक दूसरे के पीछे चलती हैं चीजें मेरा की गांठ बांध ली प्रे की तलाश में फिर कहीं गांठ खुलना जाए तो भय पैदा होता है फिर कहीं गांठ खुल जाए तो दुख पैदा होता है एक दूसरे के पीछे चीजें चलती तुम एक कदम गलत दिशा में उठाओ दूसरा कदम अपने आप उठ जाता है मैंने सुना है एक धर्मात्मा यहूदी ग्रहस्थ का नियम था कि हर शुक्रवार को शाम को वे किसी भिक्षुक को सब बिताने के लिए अपने घर लाते थे एक बार जब वे सज्जन अपने मोहल्ले के सिनेगा से एक भिक्षु को लेके घर की ओर चले तो उन्होंने देखा कि भिक्षु के पीछे पीछे एक और फटेहाल आदमी भी चला आ रहा और उसके पीछे एक और चला आ रहा है ग्रस्त ने उस आदमी के बारे में भिक्षु से पूछा तो भिक्षु ने कहा महासा वो मेरा दामाद और मैं उसका पालन पोषण करता हूँ खुद भिकारी है वो उनके दामान आ रहे हैं पीछे और उनका उनके पीछे कौन चले आ रहे हैं वो बोला कि मेरे दामांड का बेटा उसके पालन पोषण का जुम्मा उसके ऊपर ऐसी कथाएं बनती तुम एक को बुला के लाए तो तुम एक को बुला के नहीं लाए एक के पीछे दूसरा आता होगा दूसरे के पीछे तीसरा आता होगा तुमने एक को बुलाने के लिए द्वार खोला कि तुमने सारे संसार को बुला लिया तुमने एक कदम उठाया गलत दिशा में क्या हजार कदम उठ गए तो बुद्ध कहते हैं प्री मत बनाना तो फिर भय भी ना होगा शोक भी ना होगा और अगर प्री ना बनाया तो जो ऊर्जा प्रे की दिशा में जाती थी वो श्रेय की दिशा में जाएगी और तुम जो अमृत के पार है उसका अनुभव कर सकोगे अमृत का स्वाद तुम्हारे कंठ में आ जाए फिर कैसा भय फिर कैसा शोक तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है से भय उत्पन्न होता है तृष्णा से मुक्त पुरुष को शोक नहीं है फिर भय का सिर चढ़ी धूल है शायद तुम्हें मालूम न हो एक हंसी भूल है शायद तुम्हें मालूम न हो फूल खिलते हैं जो पत्थर की हथेली पे अलब हम वही फूल हैं, शायद तुम्हें मालूम न हो तुम तो सागर हो बरसती हैं घटाएं तुम पर प्रश्ना लबकूल है शायद तुम्हें मालूम न हो कश्तिया तटकी अब उद्दाम तरंगों के बीच शीर्ष मस्तूल है शायद तुम्हें मालूम न हो फूल की शक्ल से ये छद सुदर्शन चेहरे विष्भे सूल है शायद तुम्हें मालूम न हो देह मंदिर है तपोवन है मेरा अंतस्थ स्थल आरी हम मूल है शायद तुम्हें मालूम न हो हमें मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है जहां हमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है वहां आखिर में हम विष भुजे तीर ही पाते जहां धन दिखाई पड़ता है वहां कुछ हाथ नहीं लगता आखिर में राख हाथ लगती क्या हो रहा है कैसा जीवन चल रहा है कहां जा रहे हैं जिसको हम ताश समझ के सिर पर रखे हैं वो सब धूल सिद्ध होती और हमारे भीतर छिपा बैठा है हमारा श्रेष्ठ रूप देह मंदिर तपोवन है मेरा अंतस्थ स्थल आरी हम मूल है शायद तुम्हें मालूम ना हो और भीतर हमारे भीतर वो श्रेष्ठ चैतन्य आरी आरी का मतलब हिंदू नहीं आरी का मतलब हमारे भीतर जो श्रेष्ठता है हम अनारी बने बैठे प्रेय को खोजा तो अनारी बन जाते हो श्रेय को खोजा तो आरी बन जाते हो आखरी सूत्र उसके पहले की घटना भगवान के जेतवन में बिहरते समय एक अनागामी स्थिविर मरकर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए मरते समय जब उनके शिष्यों ने पूछा क्या बनते कुछ विशेषता प्राप्त हुई है तब निर्मल चित्र स्थिर ने ये सोचकर कि यह भी क्या कोई उपलब्धि है यह विशेषता है चुप्पी ही साथ रखी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य रोते हुए भगवान के पास जाकर उनकी गति पूछे भगवान ने कहा रो मत, वह मरकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है भिक्षुओं देखते हो तुम्हारा उपाध्याय कामों से रहित चित्त वाला हो गया है जाओ खुशी मनाओ तब शिष्यों ने कहा पर उन्होंने मरते समय चुप्पी क्यों साधे रखी हमने तो पूछा था उन्होंने बताया क्यों नहीं भगवान ने कहा इसीलिए भिक्षुओं इसीलिए क्योंकि निर्मल चित्त को उपलब्धि का भाव नहीं होता है। और तब उन्होंने यह गाथा कही यह घटना महत्वपूर्ण तो है अनागामी का अर्थ होता है बौद्ध परिभाषा में जो दोबारा ना आएगा अब फिर ना आएगा जिसका आगमन समाप्त हुआ यह परम उपलब्धि संसार में फिर न आने का अर्थ है पक गए संसार से जो सीखना था सीख लिया और संसार में जो होना था हो गए अब दोबारा आने की कोई जरूरत ना रही अनागामी आखरी फल है स्रोतापत्ति पहला फल ध्यान की धारा में उतरना पहला कदम अनागामी हो जाना तो सागर में गिर गई सरिता मिलन हो गया सत्य से अनागामी होकर कोई मरे तो ये परम घटना है ये परम उपलब्धि भगवान के जेतमन में विहार करते समय एक अनागामी स्थिर एक वृद्ध भिक्षु मरकर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए ब्रह्म के साथ जो एक हो गया वही ब्रह्मलोक और जहां शुद्ध परम हो गई जहां कुछ भी अशुद्ध ना रहा वही शुद्धावास मरते समय उनके शिष्यों ने पूछा क्या बनते कुछ विशेषता प्राप्त हुई है के शिष्यों में जैसे जैसे शिष्य वृद्ध हो जाते थे योग्य हो जाते थे समाधिस्थ हो जाते थे तो बुद्ध को भेजते थे दूर दूर औरों तक संदेश पहुंचाने को तो बुद्ध के जीते ही बुद्ध के बहुत से शिष्यों के भी शिष्य थे क्योंकि तो ये वृद्ध समाधिस्थ पुरुष दूर दूर जाकर बुद्ध की खबर ले जाते अनेक लोग इनसे दीक्षित होते ये उपाध्याय कहलाते थे ये बुद्ध की तरफ इशारा करते थे ये शिक्षण देते थे कि कैसे बुद्ध में लीन हो जाओ लेकिन ये ये बीच का सेतु बनते थे। तो ये जो वृद्ध भिक्षु की मृत्यु हुई उनके शिष्यों ने उनसे जाकर पूछा बनते कुछ विशेषता प्राप्त हुई आप तो जा रहे हैं हमें तो बता तो जाए कम से कम कि कौन सी घटना घटी है आपके जीवन में अंतरतम में इस समय क्या घट रहा है आप क्या पाकर जा रहे हैं आपकी क्या संपदा है आप क्या होंगे कहा पैदा होंगे पैदा होंगे कि नहीं पैदा होंगे लौटेंगे अब कि नहीं लौटेंगे हमें कुछ कह जाए बात बड़ी मीठी है निर्मल चित्त स्थिर ने यह सोचकर कि यह भी क्या कोई उपलब्धि विशेषता है चुप्पी ही साधे रखी उपलब्धि तो अहंकार की ही भाषा है जब तुम कहते हो ये मैंने पा लिया तो पाने से भी मैं ही मजबूत होता है परम उपलब्धि का तो दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक दावेदार है तब तक परम उपलब्धि नहीं हो सकती मैं जब तक है तब तक तुम कैसे दावा करोगे और मैं ही दावेदार है तो दावा तो हो ही नहीं सकता परम उपलब्धि का परम उपलब्धि के संबंध में तो चुप रह जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं चुप्पी कोई समझ ले तो समझ ले ना समझे तो उसकी वो जाने इस वृद्ध इस शिविर को साफ दिखाई पड़ना है कि अब लौटूंगा नहीं यह परम दशा आ गई अब तुम ये मत सोचना कि इसका पता कैसे चलेगा जब परम दशा आती है तो पता चलेगा ही जैसे अंधेरी रात में एकदम उजेला हो जाए तो पता नहीं चलेगा सिर में दर्द होता है तो पता चलता है दर्द चला जाता है तो पता चलता है जीवन भर पीड़ा रही किसी न किसी तरह की सारी पीड़ा चली गई सब तुरोहित हो गई एकदम परम आनंद की वर्षा होने लगी भीतर तो पता नहीं चलेगा अंधेरा था जन्म जन्मों का सब कट गया आखिरी पड़ते बची थी वो भी टूट गई आखिरी पर्दा भी उठ गया तो इस स्थिविर को साफ दिखाई पड़ रहा है क्या हो गया लेकिन सोचा कि ये भी क्या कोई उपलब्धि है दो कारणों से ये उपलब्धि नहीं पहली तो बात उपलब्धि है अहंकार की भाषा मैंने पा लिया ये बात ही उस परम के संबंध में नहीं कही जा सकती दूसरी बात यह उपलब्धि नहीं कही जा सकती क्योंकि ये हमारा स्वभाव है ये हमने पा लिया ऐसा थोड़ी ये तो सदा से था ही हम भूल गए थे बस स्मरण किया है इसलिए भी इसको उपलब्धि नहीं कह सकते जब बुद्ध को ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा क्या पाया तो बुद्ध ने कहा पाया कुछ भी नहीं जो मिला ही था उसे जाना जो था ही जो सदा से था हमने आँख न डाली थी अपने खजाने पर बस इतनी ही भूल थी खजाना तो था ही, इसलिए पाया ऐसा कहना ठीक नहीं प्रतिज्ञा हुई पहचान हुई पहचाना जाना इसलिए भी इस परम स्थिति को उपलब्धि नहीं कहा जा सकता तो वृद्ध स्थिविर चुप ही रह गए कुछ बोलना ठीक न लगा कहे कि अनागामी हो गया हूं अब नहीं आऊंगा तो ये भी आने का एक उपाय हो जाएगा क्योंकि तो सिर्फ थोड़ा मैं अभी सेफ रह गया कहे कि बहुत कुछ पा लिया पा लिया जो पाना था तो भी अज्ञान की ही घोषणा होगी उपनिषद कहते हैं जो कहे मैंने जान लिया जानना की नहीं जानता है सुखरात ने कहा है कि जब मैंने जाना तो जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ तो ये वृद्ध गया। चुप लेकिन चुप्पी को तो बहुत कम लोग समझ सकते हैं। शब्दों को ही कम लोग समझ पाते हैं। चुप्पी को तो कौन समझेगा कहो कहो तब नहीं सुन पाते तो बिना कही बात तो कौन सुनेगा भिक्षु तो बड़े उदास हो गए और गुरु ऐसे मर रहा खाली हाथ तो कुछ भी नहीं बता रहा की कुछ मिला की नहीं मिला चित्त बड़ी तकलीफ भी हुई होगी मौत की तो तकलीफ हुई ही हुई, हुई गुरु मर रहा है सांस में ये भी तकलीफ ही होगी कि ऐसे आदमी किस से हो पे हमको क्या होगा ये तो मर गए और कुछ बिना पाए मर गए और हम इनके पीछे भटक रहे हम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं तो वो बुद्ध के पास गए उनका रोना दो कारणों से था एक तो गुरु मर गया लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये था कि हम भी किसके चक्कर में पड़े रहे कुछ इसको मिले ही नहीं था भगवान ने कहा भिक्षुओ रो मत तुम्हारा गुरु शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है परम शुद्धि में जागा है भिक्षुओं देखते हो तुम्हारा उपाध्याय कामों से रहित चित्त वाला हो गया अब उसकी कोई कामना नहीं बची इसलिए लौटेगा नहीं कामना लौटा लाती कामना बार बार खींच लेती कामना नीचे उतारती कामना ही अधोग तुम्हारा गुरु उर्दी हो गया है। वो मुक्त हो गया पृथ्वी से अब पृथ्वी में कोई कशिश उसे खींचने वाली नहीं बची अब वो उठता ही जाएगा शुद्धावास में जैनों के पास इसके लिए प्रतीक है जैसे कि कोई लकड़ी के टुकड़े को मिट्टी से खूब लीप पोत के पानी में डाल दे तो मिट्टी के वजन के कारण लकड़ी का टुकड़ा डूब जाएगा फिर पानी की धार आती रहेगी जाती रहेगी मिट्टी गलती रहेगी बहती रहेगी एक घड़ी आएगी कि सारी मिट्टी बह जाएगी फिर लकड़ी का टुकड़ा उठेगा पानी की सतह पर आके तैर जाएगा ऐसा जैन कहते हैं सिद्ध पुरुष संसार की सतह पर उठ जाते लोक की आखिरी सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां अलोक शुरू होता है उसी स्थिति को बौद्ध भाषा में कहते हैं शुद्धावास ब्रह्मलोक मनुष्य के पार हो गए परमात्मा हो गए अब लौटने का कोई कारण न रहा मिट्टी की पकड़ न रही जब तक तुम समझते हो मैं दे हूं तब तक मिट्टी की तुम पर तो पकड़ है तब तक तुम मिट्टी ही हो जिस दिन तुमने समझा कि मैं देह नहीं हूं उसी दिन मिट्टी की पकड़ छूठी और धीरे धीरे मिट्टी बह जाती तुम शुद्ध हो जाते तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती ऊपर उठने लगती जाओ खुशी मनाओ तुम्हारा उपाध्याय कामना से मुक्त हो गया अनागानी हो गया बुधने का तब शिष्यों ने कहा पर उन्होंने मरते समय चुप्पी क्यों साथी रखी हमें बताया क्यों नहीं उन्होंने तो बताया चुप्पी से ही बताया कुछ बातें चुप्पी से ही कही जाती हैं कुछ बातें कहो तो खराब हो जाती कुछ बातें बिना कहे ही कही जाती है मगर उसके लिए तो बड़ा संवेदनशील बोध चाहिए उसे समझने को उस मौन को समझने को उस इशारे को पहचानने के लिए तो बड़ी ध्यान की दशा चाहिए बुद्ध ने कहा इसीलिए भिक्षु इसीलिए क्योंकि निर्मल चित्र को उपलब्धि का भाव नहीं होता है जहां उपलब्धि है वहां उपलब्धि का भाव नहीं जहां परमात्मा से मिलन हुआ वहां मिलन हो गया ऐसी बात भी व्यर्थ हो जाती जहां जान लिया वहां क्या कहो कि जान लिया कहने में कुछ सार ना रहा शब्द तो वहीं तक है वहीं तक कह पाते जहां तक शब्दों की सीमा है शब्द तो सत्य को कभी नहीं कह पाते ज्यादा ज्यादा सत्य के संबंध में कुछ तुतलाते हैं कह नहीं पाते जैसे छोटे बच्चे तुतलाते कुछ कहना चाहते हैं लेकिन तुतलाते माँ को समझना पड़ता है कि क्या मतलब है उनका है मतलब लगाना पड़ता है ऐसे ही शब्द है सत्य के संबंध में तुतलाते हैं कुछ कह नहीं पाते बुद्ध ने कहा इसीलिए भिक्षु इसीलिए क्योंकि जो उपलब्ध हो गया उसे उपलब्धि का भाव नहीं होता है वहां कोई बचा ही नहीं जिसको उपलब्धि का भाव हो नहीं कोई बचा इसी को तो शुद्ध अवस्था कहते हैं। जहां कोई मैं नहीं रहा वही तो परम शुद्धि और तब उन्होंने ये अपूर्व सूत्र कहा छंद जा अनखातो मनसा चाह फुटोसिया कामेश चा अपतिब चित्तो उध सोतो की बुंश थी अनख्यात में जिसका रस है जिसके मन ने उस रस को छू लिया है या उस रस ने जिसके मन को छू लिया है और काम भोगों में जिसका चित्र अब बंधा नहीं है वह ऊर्ध स्रोता कहा जाता है तुम्हारा गुरु ऊर्ध स्रोता हो गया समझो छंद जातो अनखातो ये बड़ा प्यारा शब्द है जो नहीं कहा जा सकता अनख्यात जिसको कहने के लिए भाषा बनी नहीं है जिसको कहने का कोई उपाय ही नहीं है अनख्यात अनिर्वचनी अनखाथो छंद जात हो जिसे जो नहीं कहा जा सकता उसमें रस आ गया है कोई उसे परमात्मा कहता है कोई उसे निर्वाण कहता है कोई उसे आत्मा कहता है और ये सब सब काम चलाओ ना तो वो परमात्मा शब्द में समाता है ना आत्मा शब्द में समाता है ना निर्वाण में ना मोक्ष में सब शब्द छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि शब्दों की सीमा है वह असीम है विराट शब्द तो छोटे छोटे आंगन है वह तो पूरा आकाश है छंद जातो अनु जिसे उस अव्यक्त में छंद हो गया रस हो गया जिसका हृदय तरंगित होने लगा लयबद्ध हो गया जो उस अनख्यात से जो उस अनिर्वचनी के साथ संगीत में बंध गया छंदोबद्ध हो गया छंद जातो अनक खातो मन सा फुटोसिया और जिसके मन में उस रस की वर्षा हो गई उस रस ने जिसके मन को डुबा दिया जो स्नान कर लिया उसने ऐसा व्यक्ति स्वभाव था काम भोगों से मुक्त हो जाता क्योंकि परम भोग जब हो जाए तो क्षुद्र भोगों की कौन कामना करता है जिसे परमात्मा का भोग मिल गया वो फिर क्या चाहेगा और किसी भोग को फिर सब भोग फीके पड़ गए छोड़ना नहीं पड़ते छूट जाते व्यर्थ होने के कारण छूट जाते जिसको सार हाथ में आ गया फिर वो आसार को नहीं पकड़ता ऐसा व्यक्ति बुद्ध कहते हैं ऊर्ध सोता कहा जाता है कामेश अपपट्टी बद्ध चित्तो जो सदा से बंधा था चित्त काम वासनाओं में वो सारे बंधन गिर गए जंजीरें टूट गई बेड़ियां टूट गई वो चित्त मुक्त हो गया वो चित्त मुक्त होकर ऊपर उठने लगा कामे सूचा अपट्टी बद्ध चित्तोतो तिबुंश ऐसे चैतन्य को ऊर्धामी ऊर्ध कहा जाता है हम सब जब तक कामना से बंधे हैं अधोगामी नीचे की तरफ जाने वाले देखा तुमने पानी नीचे की तरफ जाता है वो है अधोगामी, गाने जहाँ खड्डा हो उसी की तलाश करता है ऊंचाई से हटता है ऊंचाई में उसे रस नहीं पहाड़ पे गिरेगा तो पहाड़ पे नहीं रुकेगा भागेगा एकदम नीचे की तरफ नदी झरने बन जाएगा और भागेगा खाई खड्ड खोदेगा। छोटे मोटे खाई खड्डों से भी उसका मन नहीं भरता भागते ही रहेगा जब तक कि समुद्र का खड्डा ना मिल जाए बड़ा खड्डा ना मिल जाए बड़े से बड़े खड्ड में जाकर रुकेगा लेकिन यही पानी जब सूर्य के उत्ताप से तपता है वाष्प बनता है भाप बनता है ऊपर की तरफ उठने लगता है आकाश की तरफ बादलों की तरफ ऊर्ध्गामी हो जाता है वही पानी ढाप बनकर ऊर्धगामी हो जाता है पानी वही है पानी बनकर अधोगामी हो जाता है तो चैतन्य की दो दशाएं जिसको हम चित्त कहते हैं वो पानी और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो भाप। ये चैतन्य की दो दशाएं हैं, जिसको हम मन कहते हैं चित्त कहते हैं वो पानी वो नीचे की तरफ जाता वो अधोगामी और जिसको हम आत्मा कहते हैं वो यही पानी है जो तपस्या से तप से भाप बन गया वास विभूत हो गया उड़ने लगा ऊपर की तरफ पंख मिल गए जिसे तो उर्धामी नीचे चलो तो संसार है ऊपर चलो तो परमात्मा है छ जा खा दो इस अव्याक्त में जिसको रस आ गया जो नाचने लगा मग्न होकर वह फिर नहीं लौटा जो मयूर हो गया फिर नहीं लौटा खिड़की से उड़ाई गंध सांथ लिए रस भीगे छंद भीत रंगे पुस्तकों के चित्र बिखराते लगते मकरंद किसी नई कविता की पंति अधरों पर हो उठी अधीर परस गई फागुनी समीर जैसे फागुन आता ना फूल खिल जाते ना गंध तैरती ऐसा ही एक भीतर का फागुन भी है खिले खुलकी खिड़की भीतर की खिड़की से उड़ाई गंध साथ लिए रस भीगे छंद भीत तगे पुष्पों के चित्र दिखराते लगते मकरंद किसी नई कविता की पंथी अधरों पर हो उठी अधीर परस गई फागुनी समीर मारे। रंग भरी पिचकारी ढोल मृदंग मंजीरे चढ़ते स्वर की नई अटारी एक बरस के बाद आज मन सुगुना बहकारे एक बरस के बाद आज फिर फागुन महकारे ये तो बाहर के फागुन का गीत है एक बरस के बाद आज फिर फागुन महकारे एक बरस के बाद आज मन सुगना बहकारे ये तो बाहर की बात है भीतर की बात तो ऐसी कि बरस बरस के बाद जन्म जन्म के बाद आज मन सुगना बहकारे बरस बरस के बाद जन्म जन्म के बाद आज फिर फागुन महकारे छंद जातो अनक खा तो जिसको उस अव्याख्य में निर्वाण में छंद आ गया रस आ गया जो मगन हो गया मस्त हो गया जो नाच उठा जो गीत गीत हो गया जो भूल ही गया अहंकार को बात ही गई मैं का भाव ही न रहा वही नाचता हुआ चेतन वही भीतर की मदिरा से मस्त चैतन्योता हो जाता है आज इतना